मौसा जी आप कॉलेज में क्या पढ़ाते थे मैं सोशल साइंसेज पढ़ाता था और मोहिनी इनकी भी विद्यार्थी थी <laughs> मौसा जी क्या आपको उर्दू आती है मैं थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ सकता हूं लेकिन मैं उर्दू लिख नहीं सकता मेरे दादा जी को बहुत अच्छी उर्दू आती थी मुझे याद है कि वे उर्दू अखबार ही पढ़ते थे और खत भी उर्दू में ही लिखते थे वो कैसे मेरे दादाजी पहले लाहौर में रहते थे वे वहाँ एक मदरसे में पढ़ते थे इसलिए उन्हें फारसी भी आती थी मैं भी एक दिन उर्दू सीखना चाहता हूँ आप तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय कहाँ है पापा आप पहले खाना बनाना सीखिए <laughs>